ूला शिहितषया मूलिया संग्रेस समे ज्यादाया सनरति हमिया निर्भर और तुम्हारे आचार्य कहते हैं आपको बार बार दुख की टोक लगती है कि आप इस प्रश्न का खुद तक अपने मन में सोच दुख आकर आ आकर आ बार बार आकर आपके मन को घायल करता है कि नहीं करता है और ये चीज हमारे पास नहीं है इसका दुख। है आदमी हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता है इसका दुख हमको अपमान मिलता है सम्मान नहीं मिला इसका कुल का मतलब हम जो तो चाहते हैं तो नहीं हुआ हम जो तो चाहते हैं तो नहीं मिला अच्छा यदि आप कुछ न चाहते हो तो चीज के न भरने का दुख आपको होगा तो ये असल में चांद ने आज के दिल को इतना नाजुक बना दिया है कि जरा जरा सी बात की उस पर चोट लग जाती है और पहली चोट बड़ी करारी लगती है दो घंटे बाद कम हो जाते हैं दो दिन भूल जाते हैं याद दिलाने पर भी याद नहीं आते हो, कभी कभी थोड़े तो हो जाते हैं पहला तो प्रश्न आप हाँ ये अपने मन से पूछे कि दुखद त्रय का अधिकार आपके मन में होता है कि नहीं आज बड़ी गर्मी पड़ गई, आज बड़ी सर्दी पड़ गई, इसका भी हो, है ना? आज चोट लग गई आज हमारे मन के मुताबिक नहीं हुआ ज्यादा करके 90 प्रतिशत दुख हमारे जीवन में है हमारे दिल की नाजुकता के हैं नब्बे प्रतिशत नाजुक बहुत नाजुक हो गया हमारा दिल और एक बड़े डॉक्टर थे कानपुर में जेके वालों के रिकदीप में रहते थे तो वो सवेरे घूमने को आते थे नब्बे दरअसल सारा देश विदेश घूम गया था। उसने हमको बताया था कि स्वामी जी पहले हमारे पास रोगी आते थे नब्बे प्रतिशत शरीर के रोगी आते थे और दस प्रतिशत न तो हम दवा से नब्बे प्रतिशत रोगी को ठीक करते हैं और अब हमारे पास नब्बे प्रतिशत मन के रोगी आते हैं और हमारी दवा उनके ऊपर काम नहीं करती बड़ा अनुभवी बड़ा बुजुर्ग राज करता है तो, तो, ना तो प्रश्न ये है कि आपका मन बार बार बार बार बार बार दुख से घायल होता है कि एक बार हमको दुख देते हुए आपको सुना है हम रास्ते में गाय थे एक हमारे पिता पिता के सूत्र थे उस सामने से आए और उन्होंने हमको प्रणाम किया मन में दुख हो गया प्रणाम करना चाहिए अब जाके हमने तुरंत एक महात्मा दिखाई दिया उसने प्रणाम नहीं किया बड़ा दुख हुआ तो बोले कि उससे प्रणाम न करने से तुमको दुख नहीं हुआ तुम्हारे मन में प्रणाम लेने की जो भारत थी उससे तुमको दुख हुआ तुम उससे प्रणाम मत करवाओ तो तुम अपने मन में जो प्रणाम देने की वासना है उसको जोड़ो सुख प्रया दिखाता जिज्ञाता सदप भाषके हेतु जन मरण का दुख है भवन दहन का दुख है वन गमन का दुख है धन हरण है जन हरण है भवन धन है बाहर से अगर तो आपका मन ठीक हो तो दुख को दूर करने के लिए आप यदि बाखरी दुनिया को अपने अनुकूल बना, बनाना चाहते हैं तो वो आपके बच नहीं है कि कोई झूठ न बोले तो आप खुशी होंगे कोई जारी न दे तो आप खुशी होंगे कोई आंखों कोई पूजा दे तब खुशी होंगे कोई सम्मान करेगा तब खुशी होंगे आप अपने सुख को बड़ा मत बनाएंगे आप तो ऐसे गुलाम हो जाएंगे आप सुख आप दूसरे के घर में देंगे अपना सुख तो देखो दुख कैसे मिलता है इसकी जिज्ञासा होते हैं तो सुख का स्वरूप दुख का कारण दुख का, का निवारण इसका पर विचार करना पड़ता है ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक बहुत जरूरी विचार है एक सज्जन अदालत में गवाही दे रहे थे वकील ने देखा कि इनसे तो हम पार नहीं पाएंगे ये बड़ा विद्वान बड़ा बुद्धिमान आदमी है तो उसने अदालत में ही ऐसी बात कही हो कि गवाही देने वाले विद्वान को गुस्सा आ गया गुस्सा आ गया तो, तो गवाही दिलाएंगे जान बुझ तो उसने गुस्सा दिला दिया क्रोध आता है तो हाथ-पाँव आत्मा कांपता है जीव गर खड़ाती है मुँह धूपता है आँख लाल हो जाती है देहा काला पड़ जाता है गुरु को भी हूं करके बोलते हैं अपने आंख से बात करेंगे तो बड़े प्रेम करेंगे पर गुरु जी की बात अपने अनुकूल अगर नहीं पड़ती होगी तो ऐसी आंख फिरती होती है और ऐसी जबान कर होती है गुरु अंकृत स्वयं कृत्य हाँ तुम बोलते हैं जिसने में गुरु जो तुम तो बोलना तो देखो ये आध्यात्मिक साधना का अर्थ है अपने मन को ठीक बनाना मनी एवं ये अधिकार है मैं पर शरीर के भीतर ही किसी को अध्यात्म बोलते हैं दूसरे के जीव नहीं पकड़ सकते दूसरे के कुछ नहीं पकड़ सकते कैसे ब्रह्मचारी बनाओ दूसरे के मन की इच्छा पूरी नहीं कर सकते कहीं ना कहीं तो मना करना ही पड़ेगा दूसरे से अपनी इच्छा मनवा नहीं सकते तो ये खोज पर तोग मन पर लगती रहती है इसलिए आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए एक जिज्ञासा होनी चाहिए ये खोज होनी चाहिए कि हमारे दुख को मिटाने के लिए कहां है उसका उपाय क्या है सदपा सके हेत हो दृष्टि सा से अरे दादा बाहर को बनाकर आप अपने को खुशी नहीं करते अपना मन ही कभी गलत काम कर देता है अपनी पत्नी गलत काम कर दे है। है। करती है बेटा करता है पत्नी करती है बेटी करती है बहुत करता अपना मंत्र भी कभी गलत काम तो सारी दुनिया में कोई गलत काम जब नहीं करेगा तब हम सुखी होंगे ये धारणा बिल्कुल तो गलत है आपको एक सुनाई होगी मैंने घटना कही था जैन एक्सप्रेस में मैं है बरेली स्टेशन पर चार बजे तीन बजे उन दिनों में अब से अब से सजा बर्फ सावर के कोई बज लेते हुए पर पर लेते हुए तो मैं उनके पाँव के पास बैठ गया सर्क्राफ उसने देखा किए तो यहाँ आके बैठ गया तो लेते ही लेते उसने पांव से मारना शुरू कर दिया मैं भी चुपचाप बैठ गया मैं कुछ नहीं बोला वो तो मार पा रहा मार पा रहा अच्छा फिर बोला कह रहे हैं तो गांधी जी का गांधी जी का चक्चा मारखा तो तो रहा हरिद्वार करता। पहुंच गया वहां जाकर मैंने अपने एक बुजुर्ग से बात कर मैंने कहा कि महाराज जब वो लाश मार रहा था तो उनको बहुत तकलीफ हो रही थी तो वो बोले कि उस समय जब तकलीफ हो रही थे तुमको तब तुम ऐसी जगह बैठे हुए थे कि तुमको तकलीफ की जाए ईश्वर की कृपा क्या बात हमारा क्या बात है तो देखो अगर गांव जा, में कोई पूरा डाला हो कूड़ा डाल के सामने रखा गया हो घर का चूड़ा सर और उसी पर जाके कोई बैठे तो एक टोकरी कूड़ा कोई डाल दे तो कूड़ा पर तो बैठने वाले की गलती है टोकरी फेंकने वाले की गलती है ये मत कहो कि तुमने बचा के क्यों नहीं देखो तुम जाके शराब के नशे में पनाले में सो जाओ नाले में गंदे नाले में सो जाओ और उस पर एक बाल्टी कोई गंदा पानी डाल दे तो तुम्हारा दोष है तुम वहां क्यों सो रहे हो पानी डालने वाले का जब तुम इस छद्डी मांग गर्दी तीर विष्ठा मत से बने इस शरीर में मैं और मेरा करके बैठे हुए हो इस गंदी नाली में बना ले तुम्हारा अहम कहा है हम ब्राह्मण क्षेत्र की बात नहीं कर रहे मनुष्य पशु की बात नहीं कर रहे आत्मा ये शरीर है तुम्हारी चेतना का केवल यही रूप है कि तुम ये शरीर हो बाबा चार बात लोग कहते हैं कि चार भूतों से बनता है जैन लोग कहते हैं बुटगलों से बनता है न्याय वैसे जी कहते हैं परमाणुओं से बनता है लोग कहते हैं कर्म से बनता है शांति कहते हैं प्राकृत है वेदांती कहते हैं विद्या माया का विलास है और तुम किसी को मैं और मेरा करके बैठे हो अपनी गलती तो दिखती नहीं दूसरे की गलती नहीं तो समझो आदमी बदत अन है जब तक उसका आत्मनिरीक्षण पूरा नहीं होता वो चाहे दुनिया में जितना विद्वान माना जाता हो कितना बुद्धिमान माना जाता हो कितने ऊंचे पद पर, पर बैठा हुआ हो जब तक वो अपने स्वरूप के बारे में ठीक ठीक जानकारी हासिल नहीं करता बालक तो अच्छा देखो आनंद की बात करते हैं कु कृषकों में आनंद और सुख तत्व तो जो दूध पढ़ते हैं उमा भाई सुखावी मालते सुखमस्वी अनंत ब्रह्म भूमा जो उपनिषद का कहना है भूमा ही सुख है अनंत की सुख है परिचिन सुख नहीं है जल्दिया जो छोटा है वो मर जाता है और उपनिषद का कहना है आनंदो ब्रह्म यह जाना आप आनंद ब्रह्म है आनंद आनंदस्य मीमांसा भगवती ये आनंद की बारे में श्रेष्ठ विचार है पूजित तो विचार है मीमांसा शब्द पूजित बताना पूजित विचार बताना अरे आओ आए तो पहले आप यहीं से विचार करें हक पत्थ पत् पहले नाम ऐसे लेते हो आपका नाम मन ऐसे नाम लेने का न हो तो कंघा टीसा लिपरस्टिक स्नो पाउडर है ना जो आपकी मर्जी को तो नाम ले लीजिए आपके पर्थ में जितनी अलग अलग चीजें होती हैं सब को आप गिर लीजिए सब एम एम ए अति अति अद्धि सत्ता सब में है तो चीज अनेक है और सत्ता एक है सब में तो उसको सत्ता सामान्य बोलते हैं हो गाय जाए जाए जाए है ना? एक तो हो गया जाति धन ही जाएगी गाय की जाति आदमी आदमी आदमी अलग अलग आदमी है लेकिन जो मनुष्यता है ना मनुष्यत्व है उस सब में एक है उसको सत्ता सामान्य रूप में है स्त्री अलग है पुरुष अलग है परंतु दोनों में सत्ता है नाम अलग है रूप अलग है लिंग अलग है जाति अलग है संप्रदाय अलग है वर्ग अलग है रंग रोगन अलग अलग है काला पीला नीला लेकिन सत्ता सामान्य सब में एक कहते है हैं एक दूसरे घटक ज्ञान सतक ज्ञान मदक ज्ञान स्त्री ज्ञान का विषय है पुरुष ज्ञान का विषय है विषय में भेद है परंतु ज्ञान में भेद नहीं सब चीज अलग अलग बैठी हैं, रोशनी एक है सूर्य की रोशनी में या हमारी आंख की रोशनी में सब सिखाई पर रोशनी एक है विषय तो के भेद से ज्ञान का भेद नहीं होता जब हम विषय के भेद को ज्ञान पर आरोपित कर देते हैं तब ज्ञान अलग अलग मालूम पड़ता है ज्ञान के शुद्ध स्वरूप का विवेक करें तो उसमें दो चीज है ही ज्ञान यह को जानता है और ज्ञान अभिमानी को ज्ञाता बनाता है ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम तो एक ज्ञान काम अच्छा है अच्छा अब देखो तो आप में प्रियम है कि नहीं स्वाद है क्या चीज अलग अलग होती है आप तो खाते ही होंगे अलग अलग तरह की नारियल की चटनी अलग इमली की चटनी अलग आम अलग, अलग, का आकार अलग करेले का आकार अलग सबका स्वाद आपको अच्छा लगता है स्वाद सब में आता है तो उसका नाम हुआ स्वाद सामान स्वाद का हेतु चाहे रसगुल्ला हो चाहे संदेश हो चाहे पंचम हो चाहे गुलाबधान हो चाहे गाठिया हो चाहे बड़ा हो हैं? जो रस उसका जो तो, उसका जो तो स्वादु बना है उसका ध्यान रख सब में स्वाद तो विषय के अलग अलग होने पर भी अस्सी अस्सी अस्सी एक है विषय के अलग होने पर भी ज्ञान ज्ञान ज्ञान एक है और मधुर कटु तिक्त आदि के अलग अलग होने पर भी स्वाद एक है और चाहे कोई भैरवी गाँव है चाहे आशावरी और मजा तो दिल में आता है कभी ठंड से मजा आता है कभी गर्मी से मजा आता है कभी कहते हैं भाई इतनी गर्मी जितनी ठंडक है हमको तो गर्मा गर्म पानी चाय चाहिए चाहे कोई आता है हैं गर्मी से मैं परेशान हूँ भाई हमको तो रेफ्रिजरेटर का पानी चाहिए तो कभी ठंडा अच्छा लगता है और कभी गरम अच्छा लगता है प्रियता दोनों में ठंडा गरम अलग अलग होता है प्रियता अलग अलग होती है, है। देखो किसी को कायदा का अच्छा लगता है किसी को भैंस का घी अच्छा लगता है किसी को पोस्टमैन अच्छा लगता है कादा अच्छा लगता है ये सबके लिए एक कानून नहीं होता है चीजें अलग अलग हैं परंतु प्रियता जो है वो अपनी है प्रियता आत्मनिष्ठ है तो आप रात में मत है नाम रूप के अलगाव में मत है ज्ञान से कुछ तो अलग है घटाकार वृत्ति पताकार वृत्ति मनाकार वृत्ति स्त्री आकार वृत्ति पुरुषाकार वृत्ति प्रति प्रतिकोध विधिता मतम अमृत स्वामी मित्र है हर ज्ञान में ज्ञान स्वरूप वही है प्रतिबूल का अस्तित वो उपलब्ध दिया रसो वैसा ये हमारी सद अब आप देखो स्वाद देखो चीज मत देखो ज्ञान देखो प्रति मत देखो सत्ता देखो वस्तु मत देखो एक बात बड़ी विलक्षण है आप सभी ध्यान देंगे सब मालूम पड़ेगा जब सत्ता में नाम रूप रहेगा तभी वो अपने से अलग मालूम पड़ेगा नाम रूप की व्याकृति के पूर्व नाम रूपे व्या करवाए नाम रूप को तो विशिष्ट आकृति मिली हुई है जब नाम रूप की आकृति नहीं थी और वो वस्तु अव्यक्त थी तो किस विशेषता के कारण अपने से अलग मालूम पड़ रही जब सोना जेवर नहीं था सिल्ली नहीं था चूटा नहीं था द्रव नहीं था जब कोई भी नाम रूप स्वर्ग को प्राप्त करे था उस समय किस विशेषता के कारण वो अपने से प्रख्या मालूम पड़ रहा था तो स्वर्ण के नाम रूपा भाव की जो वृत्ति है उस वृत्ति से उपलक्षित और है कात्मा है सारी सत्ता आपकी सत्ता से सत्ता बनी हुई है सारी वृत्तियाँ हाँ आपके ज्ञान से वृत्तियाँ बनी हुई है सारे रस सारे सुख आपके रस से रस बने हुए हैं एकस्मात सर्वस्मात प्रिय कारण जात आत्मा दुनिया में सात से प्रिय अपना अपना आत्मा वो तो नाम रूप के विशिष्ट आकृति सम्पन्न होने से पूर्व जो नाम रूप के व्याकरण का व्याकरण का प्रादुर्भाव है माने जब किसी भी चीज में नाम नहीं था जब रूप नहीं था तो कु आत्मा से भिन्न है ये बात कैसे मालूम करते हैं तो ये जो लोग नाम रूप देखते हैं वो नाम रूप की तो अवस्था की कल्पना कर लेते हैं ये नाम रूप है ये नाम रूप का अभाव तो नाम रूप की दशा में तो नाम अलग अलग रूप अलग अलग ऐसा मालूम पड़ता है घट साथ मठ अलग अलग नाम अलग अलग रूप ये मनुष्य स्तरी ये पशु ये, ये पक्षी है, है, है सत्ता सामान्य सब में वृत्तिया अलग अलग रथाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति मटाकार वृत्ति परंतु ज्ञान एक ऐसे खटाई अलग मिठाई अलग नमक अलग स्वार्थ रसवत्ता एक तो पहले विवेक करो सच्चा सामान्य का ज्ञान सामान्य का रथ सामान्य का और उसके बाद देखो कि उनके नाम रूप के की उत्पत्ति से पहले क्या है किसको वो नाम रूप को दिखाई पड़ता है सोना किसको मालूम पड़ता है जागना किसको मालूम पड़ता है जागना था चला गया नींद आ गई नींद चली गई किसको मालूम पड़ता है वो कौन है तो परिक्षेद सामान्य के अत्यंताभाव से उपलक्षित जो तत्व है परिक्छेद सामान्य माने किस्म किस्म के अलगाव भिन्न भिन्न प्रकार के अलगाव उनके अत्यंताभाव से उपलक्षित तो गौर है अपना आत्मा है प्रतीक है किसी ने कहा ज्ञान है किसी ने कहा दृष्टा है किसी ने कहा चेतन है का कहना है कि देश ही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे बाहर भीतर ये परिच्छेद ही हैं किस्म किस्म के देश हैं और भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल ये भी किस्म किस्म के परिच्छेद ही हैं ये भी सब सब वृत्तिनिष्ठ ही हैं देश काल को चार बात भी द्रव्य नहीं मानता सांख्य योग भी द्रव्य नहीं मानते न्याय वैसे ही मानते हैं जय मानते हैं विज्ञानवादी शून्यवादी बौद्ध भी देश काल को द्रव्य नहीं, नहीं मानते भागवत भी देश काल को द्रव्य नहीं मानते भागवत है भगवत भक्त शैव वैष्णव शास्त्र गाणपत भगवत संकल्प मानते हैं कश्मीरी सही वो भी देशकाल को पदार्थ मानते हैं आत्मा का उल्लास आत्मा का स्पंदन, वेदांत में मायाती अथवा अविद्यादी वृत्ति को ही देशकाल मानते हैं तो जब श्रुति आत्मा को ब्रह्म त्याग कराती है आत्मा को तो देश काल वस्तु के परिच्छेद से विनिर्मुक्त ब्रह्म और ब्रह्म एक नहीं ब्रह्म अद्वितीय क्योंकि एक एक में वृद्धि होती है एक एक में रात होता है एक बटे दो भी होता है एक एक दो होता है है ना? इसी से श्रुति में एक मेवा द्वितीया और एक से जो बात पूरी नहीं हुई उसको अद्वितीयम से पूरी किया एक एक दो तो होता है अद्वितीय अद्वितीय दो तो नहीं होता श्रुति कहती है इस आत्मा को तो अद्वितीय राचारम्बर विचारो नाम दे मृत्यु के देश अब आनंद जो है वो किम निष्ठ होगा आप तो। जैसे सत्ता जो बाहर दिखती है वो अंत को गत्वा आत्मसत्ता से भिन्न नहीं है जैसे ज्ञान जो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं वो अंत को ज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है वैसे जो भिन्न भिन्न विषयों से भिन्न भिन्न प्रकार के आनंद की कल्पना होती है उनमें आनंद सामान्य है और आनंद सामान्य के अत्यंता भाव से उपलक्ष्य जो आनंद ब्रह्म है तो ना, आनंदो ब्रह्म है जाना, आनंदा देव कल्याण भूता आनंदेन जता जीवन्ति आनंदम प्रयन्तंति ये आनंद वस्तुता आत्मा है न वृत्ति में आनंद है न वृत्ति की के अभाव न वृत्ति के विषय न वृत्ति के अभिमान सब आनंद क्या है अपना स्वरूप ही तल मात्र तन मात्र आनंद मात्र है आनंदो ग्रहित निति जाना जैसे अपन को तो बोलता है कि एकादशी के दिन आज एकादशी है ना आसादी विष्णु भगवान चार महीने के लिए सो जाते हैं हरी शनि एकादशी को आता जी पंडरी नाम हमारे भगवान अपने ऊपर जो तो इंतजाम का बोझ रखते हैं ना जो मुंतजिम हो गए हैं भगवान है प्रबंध करने वाले ईश्वर्य वाले अंतर्गम तो उसको वो भी औपाधिक है इसलिए चार महीने के लिए उसको छोड़ देते हैं वो ये तो जब ऑफिस में रहते हैं और सब सब काम धंधा देखते हैं और अपने बेडरूम में जाकर जब छोटे हैं तो ये सब ये ईश्वर नहीं देखते इसका मतलब है ये वो कि ये जो व्यवस्था है जब सृष्टि है तब सब व्यवस्था करते हैं सृष्टि का लोक हो जाता है और तो सो जाते हैं तो इस बात को समझने के लिए ये भी जरूरी है कि केवल ब्रह्म ही अंतर्यामित्वादी से विनर्भुक्त उत्पन्न है बल्कि विष्णु तो विशिष्ट तो ब्रह्म है वो भी इनसे विनर्भुक्त ही है तो आपसे आपके शरीर से, आप से आपकी इंद्रियों से आपके मन से आपकी बुद्धि से आपकी गति से स्थिति से आपके विक्षेद से समाधि से विनिर्भुप जो आपका आत्मा है और वो भी मेरा दिल्कुल सीधा सीधा रही है